गैलीलियो गैलीलियो गैलीली ऊपर आसमान में केनेथ आयरलैंड ने अपनी छुट्टी रद्द की जुलाई 1609 का साल था प्रसिद्ध गैलीलियो गैलीली वेनिस में छुट्टी पर थे अभी छुट्टी का केवल एक दिन ही बीता था और तभी किसी ने उनकी छुट्टी में खलल डाली मुझे फिर से बताओ गैलीलियो ने गंभीरता से पूछा उनके पुराने दोस्त पाओलो शर्पी वेनिस की सरकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर थे उन्होंने गैलीलियो को बताया देखो हॉलैंड में हंस लिपर से चश्मे बनाता है इस तरह के आविष्कार के लिए मोटी रकम देती है सरकार की सेना और नौसेना में इस उपकरण को पहले कौन इस्तेमाल करे उसकी लेकर लड़ाई होती उस समय गैलीलियो को पैसों की सख्त जरूरत भी थी अब देखो गैलीलियो ने सख्ती से कहा अगर वो से तुमसे यहां पर मिलने आए तो तुम व्यस्त होने का बहाना बनाना इस बीच में तुम्हारे लिए तुरंत पड़वा घर वापस गया प्रयोग और जुगाड़ पर एक परेशानी थी गैलीलियो को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि टेलीस्कोप कैसे काम करता था इसलिए उसने सीसे यानी लेड ट्यूब का एक टुकड़ा उठाया और उसमें से देखा ने चश्मे के दो लेंसों का इस्तेमाल किया था शायद उसने प्रत्येक छोर एक -एक उसमें से छोटी चीजें दिखती थी गैलीलियो इतना जानता था एक जो बाहर की ओर फुला होता था उसमें से चीजें बड़ी दिखती थी अब मान ले कि उसने दोनों तरह का एक एक लेंस लिया फिर वो एक कांच का काम करने वाले के पास गया मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए बहुत सारी कांच की गेंदे बनाए गैलीलियो ने कहा फिर आप उन गेंदों में से अलग अलग मोटाई और आकार के लेंस काटकर बनाए जैसे एक कांच वाले ने उसे लेंसेस बनाकर दिए गैलीलियो ने विभिन्न अवतल और उत्तर लेंसों को एक ट्यूब के प्रत्येक छोर पर लगाकर देखने की कोशिश की कई तो प्रयोगों के बाद गैलीलियो ने पाया कि दो लेंसों को लगातार वो दूर की वस्तुओं को तीन गुना करीब देख सकता था उसने कुछ और प्रयोग किया उनका आकार थोड़ा बदला और फिर कोशिश की और फिर आखिरकार मिल गया वो चिल्लाया अब चीजें असलियत से साठ गुना करीब दिख रही हैं उसे प्रयोग करने में और अपना टेलीस्कोप बनाने में केवल चौबीस घंटे का समय लगा था लेकिन उसे अभी भी जल्दी करने की जरूरत थी उसने एक अफवाह सुनी कि हंस लिपर्सी पहले से ही वेनिस के लिए रवाना हो चुका था गैलीलियो ने अपने मित्र पाओली शर्फी को एक जरूरी संदेश भेजा मैंने रहस्य खोजा जाए उसने अपने संदेश में बस इतना ही लिखा शर्फी उसका मतलब ठीक ठीक समझ गया और फिर वो अपने दरवाजे से बाहर तक नहीं निकला वेनिश में किसी अन्य व्यक्ति को अपना आविष्कार दिखाने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पाउली शर्फी वेनिश की सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार था डोगे बहुत प्रभावित हुआ एकदम आश्चर्यजनक वेनिस गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा उन्हें डोगे के नाम से जाना जाता था दो हफ्ते बाद डोगे उनके सलाहकार और वेनिस की नौसेना के एडमिरल सेंट मार्क कैथेड्रल के ऊपर से गैलीलियो के नए टेलीस्कोप में से बारी बारी देख रहे थे उन्होंने 35 मील दूर स्थित पड़ुआ को एकदम स्पष्ट देखा वे पचास मील से भी अधिक दूर स्थित कोन ग्लियनों को भी पहचान सके फिर एक सलाहकार का ध्यान मुरानो द्वीप की ओर गया मैं इस टेलीस्कोप द्वारा लोगों को चर्च में जाते हुए भी देख सकता हूँ उसने उत्साहपूर्वक कहा कोई बात नहीं उनमें से एक एडमिरल ने जहाजों का पता भी नहीं चलता। उससे बात पक्की हुई प्रत्येक जहाज को एक दूरबीन चाहिए होगी और विनीशियन नौसेना में जहाजों की भरमार थी तब सेना को भी लगा की उनके पास भी कुछ दूरबीने होनी चाहिए अब गैलीलो का भाग्य चमक उठासी अब एक दया का पात्र बन गया लेकिन वो गैलीलियो जितना होशियार नहीं था और नहीं उसका पाओलो पॉलोशर्फी जैसा सरकार में कोई महत्वपूर्ण मित्र था बड़ा आश्चर्य कुछ महीने बाद गैलीलियो पड़ुआ में घर वापस लौटा वो दोपहर के समय अपने फूलों की देखभाल करता था लेकिन अब शाम हो चुकी थी उस रात अमावस्या की अमावस्या थी और वो नए चंद्रमा को बगीचे के छोर से चर्च के गुम्बदों के पीछे से उगते हुए देखना चाहता था गैलीलियो अपनी दूरबीन को सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे में ले गया वहां से बगीचे साफ दिखाई दे थे उसने दूरबीन को खिड़की पर फिट किया और फिर चांद के प्रकट होने की, की प्रतीक्षा करने लगा जैसे ही चांद गिरजा करके घुंबदों के पीछे से झाका गैलीलियो ने उसे दूरबीन में से देखा पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ सभी सोचते थे कि चंद्रमा आईनी की तरह चिकना और चमकीला था लेकिन उसे दूरबीन से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा वास्तव में चंद्रमा में एक सूखे गंदे पत्थर वास्तव में चंद्रमा एक सूखे गंदे पत्थर जैसा लग रहा था यहां तक कि गैलीलियो वहां उभरे हुए पहाड़ और उनके चारों ओर बड़े बड़े गोल गड्ढे भी देख सकता था गैलीलो को उन्हें देखकर इतना आश्चर्य हुआ कि अपने निरीक्षणों की पुष्टि के लिए उसने अगली रात चांद को फिर से देखा उसके बाद कई रातों तक जैसे चंद्रमा का आकार बदलता रहा उसने अपने द्वारा देखी विभिन्न चीज़ों के रेखाचित्र बनाए एक सुबह दो महीने बाद उसने जमाई लेते हुए कहा मुझे चीज़ों को और स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत है मेरे पास इससे अधिक शक्तिशाली दूरबीन होनी चाहिए इसलिए वो फिर से कांच वाले के पास गया अगली पूर्णिमा बस कुछ ही दिन दूर थी उसे तब तक अपनी तैयारी करनी थी समय बचाने के लिए गैलीलियो ने ग्लास मेकर यानी कांच वाले के लेंसों को स्वयं पॉलिश किया जल्दी ही उसने एक इतनी शक्तिशाली दूरबीन बनाई जो चीज़ों को चार सौ गुना बड़ा कर सकती थी मैं सही था गैलीलियो ने विजय के साथ कहा और अंत में वो उस शक्तिशाली दूरबीन में से चंद्रमा को देख सकता था इस बार उसने जो कुछ पहले देखा था उसने उनके बेहतर और अधिक सटीक चित बनाए और पाँच साल पाँच सफल दूरबीन बनाने के बाद में उसने वास्तव में सौ दूरबीने बनाई लेकिन लेंस की गिसाई में वो बहुत अच्छा नहीं था और उसके अधिकांश लेंस काम नहीं किए गैलीलियो ने अचानक जर गैलिलियो ने जो कुछ देखा वो उसे समझ में नहीं आया सात जनवरी सोलह सो दस को गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर को उदय होते हुए देखा अपनी शक्तिशाली नई दूरबीन के माध्यम से उसे बृहस्पति ग्रह के पास तीन छोटे चमकीले तारे दिखे दो पूर्व की ओर और, और एक पश्चिम की ओर गैलीलो ने उनका एक छोटा सा के की और थे। कुछ दिनों बाद से एक तारा पूरी तरह से गायब हो गया था और उसके कुछ रात बाद अचानक वहां चार तारे थे गैलीलो इसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाया सभी मानते थे कि सूर्य ग्रह और सभी तारे आकाश में स्थिर थे और वे केवल पृथ्वी के चारों ओर ही घूमते थे बाइबल में भी वैसा ही लिखा था इसके अलावा जो कुछ हो रहा था उसे हर कोई देख सकता था असलियत में क्या हो रहा था गैलीलियो ने पता लगाने का फैसला किया इसलिए अगले छह हफ्तों तक हर रात गैलीलियो ने आकाश में बृहस्पति की गति का निरीक्षण किया उसने हर बार उनके चित्र बनाए और यह पता लगाने की कोशिश की कि वो सितारे आगे कहाँ जाएंगे और अंत में उससे उनका रहस्य उजागर हुआ गैलीलियो ने ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों में से एक को सुलझा लिया था कोपर सही था वो चिल्लाया पूरे घर में लोग गैलीलियो को चिल्लाने को सुन सकते थे लोगों का मानना था कि सभी तारे और ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते थे लगभग सत्तर साल पहले निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि सभी तारे और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते थे लेकिन कोपरनिकस अपनी बात को कभी साबित नहीं कर पाया था गैलीलियो भी उसे साबित नहीं कर पाया लेकिन वो ये जरूर साबित साबित कर सका था कि कुछ तारे एक ऐसे ग्रह के चारों ओर घूमते थे जो स्वयं घूम रहा था और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता था और पृथ्वी स्वयं गतिशील थी जब आकाश में बाकी सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था तब पृथ्वी स्थिर नहीं थी यह एक अद्भुत खोज थी और एक बड़ा झटका देने वाली खोज थी गैलीलियो ने चांद और सितारों के बारे में जो कुछ भी खोज की थी उस विषय पर उसने एक किताब लिखने का फैसला किया गैलीलियो ने उसका नाम दस्तारी मैसेंजर रखा वो पुस्तक सत्रहवीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक थी हर तरफ उत्साह जल्दी यूरोप के हर देश में लोग दस्तारी मैसेंजर पढ़ रहे थे और जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें उस पुस्तक के बारे में अन्य लोग बता रहे थे वैज्ञानिकों के अनुसार गैलीलियो की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस सहित किसी भी प्रसिद्ध खोजकर्ता की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण थी कवियों ने गैलीलियो पर कविताएं लिखी गैलीलियो निश्चित रूप से प्रसन्न था वो तब और भी अधिक खुश हुआ जब अचानक पर अमीर व्यक्ति उसकी दूरबीन खरीदने लगा एक दिन सुबह एक आदमी अपनी दूरबीन को वेनिस में से सेंट मार्क कैथेड्रल चर्च की घंटे वाली मीनार तक ले गया तभी वहाँ एक भारी भीड़ इकट्ठी हो गई लोगों ने घंटों तक उस आदमी को नहीं छोड़ा वे सभी दूरबीन में से देखना चाहते थे फ्रांस की महारानी महारानी ने जब पहली बार अपनी दूरबीन से देखा तो वो इतनी उत्साहित हुई कि वो पूरे फ्रांसीसी दरबार के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई उन्हें देख दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ महारानी के प्रति हेनरी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गैलीलियो को लिखा यदि आप किसी नए सितारे की खोज करते हैं तो कृपा करके उसका नाम हैनरी मेरे नाम पर रखें दुर्भाग्य से फ्रांस के राजा हेनरी की एक महीने के बाद हत्या कर दी गई इसलिए गैलीलियो ने उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उससे गैलीलो के दिमाग में एक विचार आया उसने नए सितारों में से एक को कोशिमो नाम दिया जो ड्यूक ऑफ टस्कनी का नाम था फिर गैलीलियो ने एक पत्र के साथ ड्यूब को अपना सर्वश्रेष्ठ टेलीस्कोप भेजा पत्र में उन्होंने ड्यूक को बताया कि वो कोशिमो तारे को कैसे देख सकते थे फिर गैलीलियो ने ड्यूक से उनके सभी दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों के लिए और अधिक दूरबीनी खरीदने की विनती की ड्यूक कोशिमो ने गैलीलियो का बहुत आभार माना गैलीलियो को भी उसका लाभ हुआ ड्यूप ने न केवल बहुत सारी दूरबीनें खरीदी उन्होंने गैलीलियो को टस्कनी के मुख्य गणितज्ञ के, के रूप में बहुत अधिक वेतन के साथ नियुक्त किया गैलीलियो ने एक गलती की गैलीलियो के पुराने दोस्त पाओली शर्पी ने कहा तुम्हारी किताब इतनी अच्छी बिक रही है यह देख मुझे खुशी हुई यह रही आपके लेख प्रति गैलीलियो ने उन्हें अपनी एक पुस्तक देते हुए कहा लेकिन मैं अब कुछ अन्य काम कर रहा हूँ मैं सूरज के धब्बों यानी सनस्पॉट को देख रहा हूँ वे क्या थे गैलीलियो को उनके बारे में पक्का पता नहीं था लेकिन कुछ समय से वे काले धब्बे देख रहा था जो सूरज पर दिखाई देते थे खासकर सूर्यास्त के समय उनके बारे में केवल एक चीज़ निश्चित थी कि वे तारे या ग्रह बिल्कुल नहीं थे एक शाम पाओली ने भी दूरबीन से सूरज के धब्बों को देखा पर पावली को कुछ खास समझ में नहीं आया तभी गैलियो ने उसे बताया कि वो फ्लोरेंस जा रहा था अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फ्लोरेंस कभी नहीं जाता पावलियो ने उत्सुकता से कहा क्या तुमने पोप के बारे में सोचा है पोप का इससे क्या लेना देना गैलीरियो ने पूछा पोप ईसाई चर्च का प्रमुख है यदि पोप निर्णय लेता है कि तुम सितारों के बारे में जो कह रहे हो बाइबल में कही गई बातों से अलग है तो वो तुम्हें सजा दे सकता है एक बार अगर तुमने वेनिस छोड़ दिया फिर हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे अपने दोस्त की सलाह के बावजूद गैलीलियो ने फ्लोरेंस जाने का फैसला किया यह उसकी बड़ी भूल थी मई सोलह में एक कार्डिनल जो चर्च के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था रोम में पोप से मिलने गया बाइबल में यह कहा गया है कि स्वर्ग के सभी पिंड पृथ्वी के चार ओर घूमते हैं कार्डिनल ने गुस्से में कहा लेकिन गैलीलियो ने अभी एक किताब लिखी है उसमें वो कहता है कि वो साबित कर सकता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है मुझे लगता है कि तुम गैलीलियो को मुझसे मिलने को कहो पोप ने गंभीरता से कहा बंदी जांच पड़ताल के दौरान गैलीलियो को धर्म की आलोचना का दोषी पाया गया जिसका मतलब था कि वो चर्च की सीख से सहमत नहीं था गैलीलियो को सेना के आर्च बिशप के महल में भेजा गया जहाँ उसे तब तक कैद में रखा जाना था जब तक कि पोप कोई फैसला नहीं लेते गैलीलियो की खुशियों का समय अब खत्म हो गया था गैलीलियो सत्तर वर्ष का था और उसकी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं थी वो जीवन भर कैद में रह सकता था आर्क बिशप ने गैलीलियो को अपने महल में सबसे अच्छा कमरा दिया उन्होंने गैलीलियो के सभी दोस्तों को यह सुनकर पोप बहुत नाराज हुए गैलीलियो ने कई बार अर्सेस्ट्री अरसे, गाँव में शिफ्ट होने की विनती की थी क्योंकि वहां उनकी पसंदीदा बेटी एक कॉन्वेंट में रहती थी इसलिए पोप ने गैलीलियो को वही भेज दिया वहां के स्थानीय पादरी से गैलीलियो पर निगरानी रखने को कहा गया उन्हें बताया गया कि गैलीलियो को अकेले रहना था और उन्हें कभी भी एक या दो से अधिक लोगों से नहीं मिलने देना था गैलीलियो ने एक आखिरी किताब लिखी थी लेकिन उनकी आंखों की रोशनी पहले से ही गिर रही थी और जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे सोलह में गैलीलियो की मृत्यु हो गई सोलह में गैलीलियो की मृत्यु हो गई गैलीलियो सही था इकतीस अक्टूबर उन्नीस को वेटिकन में पोपर सभी कार्डिनल्स मौजूद थे उन्होंने गैलीलियो के बारे में कार्डिनल पोपर्ट का कथन सुना कार्डिनल पोप पर्ड ने केवल तीन बातें कहीं सबसे पहले सैकड़ों साल पहले बाइबल के लेखक केवल वही वर्णन कर सकते थे जो वे खुद देख सकते थे इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनकी बातें कभी कभी गलत भी होती थी सितारे उनका एक उदाहरण थे दूसरे गैलीलियो के काल में लोगों को बाइबल में दी गई तारों की व्याख्या पर अटूट विश्वास था और अगर कोई कुछ अलग कहता था तो लोग उसे पसंद नहीं करते थे अंत में उचित समय पर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की और गैलीलियो को सही करार दिया मैं इससे काफी सहमत हूँ पोप ने कहा अगले दिन सुबह यह खबर टेलीविजन और रेडियो पर सुनाई गई और दुनिया भर के अखबारों में छपी गैली खुद की वेदशाला समय रेखा गैलीलियो गैली का जन्म पंद्रह फरवरी पंद्रह सौ चौसठ को इटली के पिज्जा में हुआ पंद्रह सौ में गैलीलियो पेंडुलम का आविष्कार किया माना जाता है कि पिज्जा के चर्च में एक झूलते हुए झाड़ फानुस लैंड को देखकर उसने वो किया पंद्रह सौ नवासी किबंदी के अनुसार गैलीलियो ने पिज्जा की झुकी मीनार से अलग अलग भार और आकार की गेंदों को गिराया ताकि वो यह साबित कर सके कि वे सभी एक ही गति से गिरती थी पंद्रह सौ तिरानबे ने थर्मामीटर का आविष्कार किया पंद्रह सौ अपने लक्ष्य पर मार करने के लिए और बंदूक को सटीक कोण पर सेट करने के लिए गैलरियो ने एक गन साइट का आविष्कार किया पंद्रह अपनी बंदूक की गन साइट को बदला ताकि उसका उपयोग नक्शा बनाने और सर्वेक्षण के लिए किया जा सके उसने थियोडोलाइट का आविष्कार किया सोलह सौ नौ में गैली ने अपना पहला टेलीस्कोप बनाया सोलह सौ दस दस टारी मैसेजर पुस्तक प्रकाशित हुई सोलह सौ इकतीस डायलॉग कंसर्निंग दू द वर्ल्ड सिस्टम्स पुस्तक का प्रकाशन हुआ सोलह सौ तैंतीस धर्म की आलोचना के लिए गैलिलियो को जेल की सजा हुई गैलीलियो गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी सोलह को इटली के अर्से में हुई तब वे सतहत्तर वर्ष के थे गैलीलियो के पास एक दूरबीन के लिए दूरबीन के लिए एक शानदार विचार था एकमात्र समस्या यह थी कि उसके बारे में पहले किसी और ने सोचा था और जहाँ तक पृथ्वी के सूर्य के चारों और चक्कर लगाने के बारे में उनके विचारों का सवाल था उससे पो खुश नहीं थे